करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास करके हमारे विद्यार्थी मित्रों का जिनके लिए खास ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है और इसमें हम लोग हर अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं अनुभवी व्यक्तियों को बुलाते हैं और उनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस फील्ड में या उस करियर में किस तरह से हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं मेंटली सेटिस्फाइड रह सकते हैं ये सारी बातें ओवरकम हम लोग उसमें बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना करियर चॉइस करने के बाद करियर में सेटिस्फाइड uh, भी रहना बहुत ज़रूरी है uh, जो भी फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि जाने के बाद अरे ऐसा नहीं मेरा तो वो था या फिर ये था इस तरह के जो सवाल आपके मन में बाद में पैदा होते हैं या फिर करियर फ्रेम करने में जो दिक्कतें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाए आपकी और आप एक बहुत ही अच्छी तरह से अपना करियर को बना पाए आप अपने लिए खुश रहें और आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश दे खुशी दे सकते हैं तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये शो डिज़ाइन किया है तो आप सभी की तरफ से आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र जी ग्वालियर से जो असिस्टेंट पुलिस में काम कर रहे हैं और उनके बारे में हम लोग जानेंगे ही लेकिन सबसे पहले आप सभी की तरफ से धीरेन्द्र जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार एंड थैंक यू रमेश भाई आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मैं भी पहली बार आपसे मिल रहा हूं और हमारे जो श्रोता हैं जो विद्यार्थी मित्र हैं वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं जी, तो उन्हें भी आपके बारे में पता चल जाए जी बिल्कुल सही कहा आपने मुझे भी इस तरह से पहली बार मौका मिला है मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ और वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई बचपन में फादर हमारे किसी कारण से गुजर गए और फिर माँ ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया तो माँ के संस्कार पिता के साथ भी मिलते रहे और फिर स्कूलिंग जो थी वो उन्होंने बहुत ध्यान दिया स्कूल पर बहुत अच्छी तरह से साथ में ही परिवार के रूप में मेरे पास सिर्फ माँ अकेली थी नहीं, नहीं। तो जो वो समझाती थी वही समझ में आता था लेकिन हमारा जो आस का जो माहौल था नहीं, नहीं। वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा था नहीं, नहीं। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि शिक्षा के आधार से मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ पढ़ाई करके मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सकता हूँ और बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ने को मन रहता था लेकिन मिल नहीं पाता था क्योंकि काम बहुत सारे करने होते थे तो इसलिए बचपन में जो पढ़ाई की शुरुआत हुई वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा थी लेकिन समय पर्याप्त तो नहीं हो पाता था तो जैसे मेरा सभी का सपना रहता है जैसे हमें डॉक्टर या इंजीनियर या कोई आ, आई ऑफिसर या कोई बड़ा सर्विसेज में जाना चाहिए ऐसा मेरा भी सपना था लेकिन चूँकि पढ़ाई अच्छी थी पर ज़्यादा नहीं कर पाते थे तो जैसा कि डिफेंस सर्विसेज की तरफ जो एक रुझान होता है अक्सर माहौल में जिसमें ट्वेल्थ और टेंथ के बाद उसमें करियर ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो इस तरह से मेरा रुझान उस तरफ गया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके माता पिता पिताजी नहीं रहे लेकिन माँ का प्यार आपको बहुत मिला माँ का मोटिवेशन मिला जिसकी वजह से आपने आगे की पढ़ाई जारी रखी और परिवार का जो माँ से जो प्यार मिला उसी अनुसार आप आगे बढ़े बहुत ही अच्छा लग रहा है और जब करियर की बात आती है तो करियर के लिए आपने किस तरह का अपने आपको स्कूली लाइफ में या टेंथ या ट्वेल्थ में किस तरह की बातें आपके पास आई जिसके वजह से आप करियर को फ्रेम कर पाएँ आ, इसमें क्या है रमेश भाई देखिए कि था ये कि घर में सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं था नहीं, नहीं, नहीं। माँ जो थी उनको पेंशन मिलता था फादर ऑलरेडी सर्विसेज डिफेंस सर्विसेज में तो एक होता है ना जैसे परिवार में फादर ने कुछ किया है तो उसका बेटा उसी तरफ जाता है नहीं, नहीं। अब उसमें यह था कि मुझे जो पढ़ाई करनी थी वो उसमें बहुत टाइम लगता अगर ग्रेजुएशन में करता या कोई मेडिकल साइंस में जाता या कोई इंजीनियरिंग फील्ड में तो चूँकि परिवार की ज़िम्मेदारी पहले थी इसलिए जॉब फर्स्ट था तो जो सारी डिफेंस सर्विसेज थी वो टेंथ से ही स्टार्ट हो जाती हैं तो इसलिए हमारा पूरा जो ध्यान था वो इस तरह से था कि अब कोई नौकरी करना चाहिए और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अभी एट द एज ऑफ एट्टीन कैसे लग सकता है तो जस्ट 18 साल के बाद से पहले मैं हमने तैयारी करना शुरू कर दिया उस तैयारी से फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन था वो किसी ना किसी डिफेंस सर्विसेज की तरफ था और उसकी वजह से जब स्टार्ट किया तो मुझे उसके बारे में पूरा उसके बारे में सोचना पहले से एकदम फाइनल डिसीज़न लेना और फिर उस तरह से पढ़ाई करना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती पर जितना पढ़ो उतना पूरा याद होना चाहिए क्योंकि उसका कंपटीशन एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है लेकिन इतना तो होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको सॉलिडिट याद हो तो इस वजह से मेरा रुझान ये था कि कुछ मुझको नौकरी पहले मिले जब नौकरी मिलेगी तो उस नौकरी के साथ कुछ आगे बढ़ा जा सकता है तो इसलिए फिर हमने शुरुआत ये की कि हमने फिर डिफेंस सर्विसज में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैयारी शुरू की और उसमें एज ए कॉन्स्टेबल मेरा दो में सिलेक्शन हुआ और उसमें जब सिलेक्शन हुआ तो उससे पहले एक एक एक एग्ज़ाम होता है हमारे टाइम पे पहले फिजिकल होता था उसके बाद फिर रिटर्न एग्जाम होते थे देन इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन और ये तीनों स्टेप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए जैसा कि एक मन में सपना था शुरू से कि कुछ करना है मदर की हेल्प करनी है कुछ फाइनेंशियल चैलेंज रहते थे परिवार में तो इसलिए वो पूरा सोच और पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिया अच्छा और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया आ, ये कितना समय का अंतराल रहा ट्वेल्थ के बाद आपने शुरू किया कि कैसे जी देखिए इसमें था ये कि अगर आ, आ, बहुत अच्छा सवाल किया रमेश भाई आपने <coughs> मैं थोड़ा सा अगर शुरू में जाऊं तो मुझे जिस जो सपने आते थे वो एज ए बिज़नेस आते थे हुँ, हुँ। मुझे लगता था कि मैं कोई आम, ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत सारे लोगों को काम दे रहा हूँ मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिला है और वो काम मुझे करना है तो बड़े हुए तो जब देखा आसपास तो ऐसे लोगों को बिजनेसमैन कहा जाता है नहीं। नहीं। लेकिन चूंकि जैसे जैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते गए तो जो मनी की जरूरत था उस पैसे के लिए फिर हमने एकदम शॉर्ट गोल बनाया कि हमें पहले जॉब करना और फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस सर्विसेज का था देट वाई तो आप उसी में forward. आ गए। हाँ, हाँ, yes. हाँ, हाँ। अच्छा दसवीं के बाद फिर आप ट्रेनिंग में गए हाँ दसवीं दसवीं का क्लियर किया और ट्वेल्थ हाँ। के बाद जॉब आप सिलेक्ट हो गए हम अच्छा। और जैसे ही सिलेक्ट हुए उसके जस्ट वट ट्रेनिंग स्टार्ट अच्छा सिलेक्ट होने के बाद ही ट्रेनिंग शुरू हो जाए जी सेलेक्ट होने अच्छा अच्छा धीरेन्द्र जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं इस वक्त सुन रहे हैं उनके पास भी उनके दिलो दिमाग में भी कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं कि अभी हमें कुछ और बनना है मुझे पायलट बनना है ये भी आप विद्यार्थी सोच रहे होंगे लेकिन टेंथ या ट्वेल्थ करने के बाद जब परिस्थितियां बदल जाती हैं या परिस्थिति के अनुकूल कुछ चेंज करना पड़ता है तो वहाँ पर ज़रा चैलेंजिंग बात होती है कि आप किस तरफ जाए क्योंकि पायलट बनना है तो फिर उसके लिए उस तरह की तैयारी चाहिए उस तरह का बजट आपके पास होनी चाहिए अगर माता पिता रेडी है तो वेल एंड गुड वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर वहाँ से कुछ आपको नहीं मिल रहा है सोर्स नहीं है सपोर्टिव कुछ नहीं है तो आप ब्लाइडली तो बन नहीं सकते ना तो ये सारी बातें यही तो बात है कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक आपके दिल तक पहुंचना चाहते हैं ताकि आप भी इन चीज़ों को जो सपने हमारे होते हैं और जो प्रैक्टिकल में हम जिस जगह पे हैं उन चीज़ों का कैसे आप तालमेल बिठा सकते हो वो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होती हैं हमारे लाइफ में और ऐसे ही चैलेंजिंग से हमारे सभी विद्यार्थी मित्र गुजर रहे हैं ऐसा मैं सोच रहा हूं शायद मैं गलत भी हो सकता हूं कई जगह आपको अलग फील भी हो सकता है लेकिन फिर भी हमें पहले से ही थोड़ा सा प्रिपरेशन सारी चीज़ों के बारे में अपने करियर के बारे में एक दूसरे से ज़रूर बात करनी चाहिए अपने मित्रों से भी बात करनी चाहिए लेकिन सबसे पहले आप अपने माता पिता से अगर इस बात का डिस्कशन करते हो तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स सपोर्टिव आपका रहता है कि वो अगर आपकी बातों को जान ले समझ ले तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित भी करे और आगे सपोर्ट भी करे लेकिन आपको सातवीं आठवीं नौवीं से ही अपने करियर के बारे में उनको बताना चाहिए मुझे डॉक्टर ही बनना है मुझे बिजनेस मैन बनना है ऐसे अग, अग, मन में अगर आपकी विच्छार आपके हो और आप बताते रहेंगे तो सामने वाले के ऊपर ऑलरेडी पहले से उनको मालूम पड़ेगा कि मेरा लड़का तो बिज़नेस बनना चाहता है देट सॉल्व फिर वो उस हिसाब से प्रोग्रामिंग आपने पहले से दे दिया लेकिन टेंथ या ट्वेल्थ के बाद आप यह क्वेश्चन करते हो कि मुझे क्या करना है तो फिर बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है वहां फिर उनको मालूम नहीं है और आपको भी पता नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं चीजें हाँ, उसमें ये भी होता है रमेश भाई exactly आप सही कह रहे हैं ये भी होता है कई बार ये होता है कि हम आ, अपने किसी आसपास के दोस्त के प्रभाव से हम सिलेक्शन शुरू करते हैं किसी का सिलेक्शन हो गया तो हम सोचते हैं कि यार हमको भी उसमें उस तैयारी करना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है आज हमारे विद्यार्थी भाइयों के साथ जो दिक्कत है वो यही है कि वो अपना फैसला नहीं ले पा रहे देखिये मेरा ऐसा मानना था कि जब आपको कुछ थोड़ा सा कुछ जैसे जरूरत मेरे परिवार में पैसों की जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से हमारे मुझे कम्परेटिवली क्या लगा कि मैं जल्दी से किसी डिफेंस सर्विस में आ सक तो जब आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ बनना है तो उसकी तैयारी आप आपको लॉन्ग टर्म रख लॉन्ग टर्म लेकिन अगर आप कुछ तय कर लेते हो कि मेरे को अभी एक प्राइम अभी अभी मेरे को कुछ अच्छा सेटलमेंट चाहिए तो उसके लिए आप कोई एक लाइन पकड़ लीजिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा धीरेन जी ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस बात से सहमत होंगे कि क्या करना है और तो क्या बनना है ये दोनों चीज़ें भी बहुत मायने रखता है और क्या बनना है ये आपके अंदर है और क्या करना है ये समय सिचुएशन और ज़रूरतें कर देती हैं तो बहुत सारी बातें हैं इसमें हम लोग आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते एक अल्पविराम आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो सारी उम्र हम मर मर के जीले एक पल तो अब हमें नारियल फोड़ा नाग देवता बचा रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा भगवान भगवान मैं सौ रूपये पर मन चढ़ाऊंगा भगवान भगवान मालती और सुनीता को अपनी बहन की नजर ऐसी देखूंगा बस संभाल लेना सारी उम्र मरमर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए इक पल तो अब हमें जीने दो कंधो को किताबों के बोझ ने झुकाया रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया 99 मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला ने पूरा पूरा बचपन जला डाला बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें चीने दो तो।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 नमस्कार फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर आ, हमारा जो है कि इस तरह से हम लोग फ्रेम आउट करते हैं उसके पर चर्चा चल रही थी धीरेन्द्र जी हमारे साथ हैं वर्तमान समय में पुलिस में विशेष रूप से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें थी उनके लिए बहुत आसान हुआ पुलिस में भर्ती होना लेकिन फिर भी अगर आप इच्छा रखते हैं पुलिस में भर्ती होना तो कोई आ, मुश्किल नहीं है क्योंकि आप अगर तैयार हो तो हर चीज़ आपके लिए मुश्किल कोई भी नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं आपके तैयारी के सामने तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से धीरेन्द्र जी से मैं ये जानना चाहूँगा अगर कोई विद्यार्थी मित्र हमारा करियर पुलिस में ही करना चाहते है डिफेंस में ही भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए किस किस तरह की क्वालिटीज़ एंड कौन कौन से स्किल्स उनके पास होना चाहिए एजुकेशन क्या होना चाहिए जी जी जी रमेश भाई बहुत अच्छी बात पूछी आपने देखिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले से अपना जब तय करते हैं कि किस करियर में जाना है तो डिफेंस सर्विसेज में या किसी पुलिस फोर्स के लिए बात करें तो एक थोड़ी सी मैं एक गलत फहमी कह लें या एक थोड़ा सा एक कुछ फैशन कह लें कि हमारा जैसे फिल्म में हम देखते हैं तो फिल्म में या किसी किसी पुलिस ऑफिसर को देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो जो प्रभाव होता है उस प्रभाव की वजह से ज़्यादातर लोग पुलिस में आना चाहते हैं उनको लगता है कि पुलिस एक बहुत जलवा होगा लोग सुनेंगे और, और थोड़ा सा दबाव होता है इस तरीके का हाँ दमंग होता है वो चश्मा लगा के थोड़ा कॉलर वॉलर ऊपर करके ऐसा चलना होता है तो दरअसल इस तरह का सोच लेके जो नवयुवक पुलिस में आते हैं वो चीज़ उनको देखिए सिलेक्शन होना एक अलग बात है वो उनको जीविका के लिए सिलेक्शन चाहिए पर ये जो सपना लेके लोग आते हैं तो उसमें काम करने में आपको फिर अलग अंतर महसूस होता है जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपका यह सपना रहता है कि मेरा बहुत जलवा होगा लोग मेरे को बहुत डरेंगे या म, मैं ऐसा प्रभाव होगा लोग शाबाशी देंगे लेकिन आप जब उसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका शेड्यूल उसका टाइम टेबल इतना इतना ज़्यादा उसमें चैलेंजिंग होता है या उसमें जैसे लगातार काम करते करते आपको अपना रियलिटी जो आपका गोल था या ड्रीम लेके आप आए थे आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि उसमें सर्विस बहुत ज़्यादा हैं पुलिस डिफेंस सर्विसेज में या पुलिस की बात कर लें तो जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सबका क्राइम उसके अंदर आता है कहीं भी कुछ होगा तो सबसे पहले पुलिस वाले को समझा जाता है और देखिए क्या होता है पुलिस हर जगह जब जा रहा हो जा रही होती है तो उनको अनुभव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि इनको सब कुछ पता है लेकिन उसका जो क्राइटीरिया वो इतना ब्रॉड है कि वो आ, सब लोगों से कनेक्शन रहता है उसका तो काम के नाम पे उसमें ये समझें हम लोग कि वो थोड़ा बहुत काम नहीं है उसमें है ना तो थोड़ा सा भी आपका काम के प्रति समर्पण है मैं आपको जो क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक टीवी को देख के नहीं या उसके खाकी वर्दी का जलवा देख के नहीं उसमें काम करने की भावना से जवाब आप जाते हैं उसमें सच्ची सेवा करने के भाव से जाते हैं तो आपको उसके जो शेड्यूल हैं वो आपको अच्छे लगेंगे तब आपको आप आपको उसमें आ, काम करने में मज़ा आएगा या या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आप आप क्या देख के जा रहे हैं आप देख के जा रहे हैं टीवी में वो सिंघम गाड़ी दिखाता है या दमंग चश्मा घुमा रहा है और हकीकत में ऐसा होता नहीं तो इन दो चीज़ों में जो कॉन्ट्रोडक्शन हाँ, है फिल्म दुनिया अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग है अलग तो वो चीजें को समझ लेनी पड़ेगी पहले से और जहाँ तक अपना आ, करियर की बात होती है तो जब आप उस चीज को देख लेंगे समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ उसी से हमको आगे बढ़ना पड़ता है जी और इसी में मैं ये भी कहना चाहूँगा इसीलिए आप देखिए कि पुलिस में जो फ्रस्ट्रेशन आता है जितना निराशा आती है और जितना ज्यादा पुलिस के अंदर जो बिजी शेड्यूल होता है वो इसीलिए होता है कि वो हम सोच के नहीं आए थे हम तो सोच के आए थे कि हम अच्छा काम कर... हम अपना नाम रोशन करने जा रहे हैं हमारे कॉलोनी में लोग हमारी वाह करेंगे माँ बाप का नाम बढ़ेगा हम इस सोच को लेके जा रहे हैं जबकि वो पूरी तरीके से एक ऐसा अपोजिट है अपोजिट है उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करना होगा इवन कई बार हमारे सारा जितना ड्यूटीज़ होती हैं हम हम हम किसी भी फेस्टिवल पर घर नहीं होते हैं हाँ, फेस्टिवल पे नहीं होते हैं और बारह बारह घंटा ड्यूटी आपका और बारह बारह घंटे और उस ड्यूटी में अनप्रडिक है आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको, आपको नहीं पता, पता है। नहीं है। आप आपने शेड्यूल बनाया फैमिली के साथ किसी किसी आ, मंदिर जाने का या किसी आश्रम जाने का और आपको दो उस टाइम से पहले पता चलता है कि आपको कहीं और जाना है तो अब आप क्या करेंगे आप अपनी फैमिली को बोलेंगे कि नहीं पुलिस को बोलेंगे अपने सर को कि नहीं सर मैं नहीं जा क्योंकि वो इतना सीरियस होता है किसी मर्डर केस में जाना है आपको किसी किडनैपिंग केस में जाना है और और ये सारे इतने सीरियस होते हैं कि आप उसको डाल नहीं सकते डाल नहीं, नहीं, नहीं सकते और इसीलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समर्पण भाव हो डेडिकेशन हो तो ही आप पुलिस में भर्ती होकर तो उससे क्या होगा आप अपनी फैमिली को मैनेज कर पाएंगे और पहले से आपकी प्रिपरेशन सही बात है लेकिन इसका फिजिकली हम लोग अगर देखे तो मेंटली हम लोग तैयार होना चाहिए उस चीज के लिए और उस भावना से अगर हम लोग समर्पित भावना से डिवोशन के साथ हम लोग अगर इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो और मुझे लगता है कि सभी जगह पे हमको डिवोशन के रूप में ही जाना है तो, समर्पित भाव से ही हमें जिस भी फील्ड को चुनना है वहां उसकी जो डेडलाइंस है उसको स्वीकार करके ही हमको आगे बढ़ना है तभी हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं लेकिन इसमें रोकना चाहूंगा एक छोटी सी बात मुझे याद आई ये इसमें रमेश भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप वाकई में सोच रहे हैं कुछ अच्छा काम देख रहे हैं तो एक बार आप अपने नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन जाके आप वहाँ पे एक फॉर्म अपना एप्लीकेशन विलिंगनेस देके मैं सहमति से कुछ दिन पुलिस के एक्टिविटी में काम करना चाहता हूँ तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको एक, एक अथॉरिटी है कि आपको वो कुछ दिन के लिए एज ए पुलिस सपोर्टर आपको वो अपॉइंट कर सकते हैं आपको एक ऑफिशियल लेटर मिलता है और उस ऑफिशियल लेटर के आधार पे आपकी ड्यूटी शेड्यूल कर दी जाती है आप समय पे आते हैं समय पे ड्यूटी के साथ रहते हैं और उसमें आपको पूरे पुलिस के एक्टिविटी का पता चलता है कि किस तरह से काम चल रहा है अगर आप एक महीने भी साथ रह लेते हैं देन यू विल डिसाइड यू विल गो और नॉट सही बात एक अच्छा तरीका है, करने। के परिवार। नहीं। फिर नहीं बहुत मुश्किल है हमारा परिवार का बहुत दबाव और हम भी क्या करें फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं तो उस तरह का लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत आ जाता है अब उसको अगर छोड़ते हैं तो पूरा लाइफ हो जाएगा धीरेन्द्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको अगर पुलिस में जाना है तो एक महीने का जो शायद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपनी सहमति से आप सुपरिटेंडेंट जो आपका डिस्ट्रिक्ट का होता है वहाँ से आप एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करिए आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा और आपके क्वालिटीज़ आपके स्किल क्या वो करियर से मैच खाता है ये भी पता चल जाएगा तो एज ए हेल्प हेल्प ऑफ जाएगा police. और आप yeah. अपना करियर जो है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं तो चलिए ये बहुत ही अच्छा ये मुझे पहली बार मुझे मालूम पड़ा और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को भी शायद ये पहली बार ही मालूम पड़ा इस तरह की बातें तो ज़रूर अपने करियर बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप बेझिझक अपने करियर को मापदंड करके आगे बढ़ सकते हैं ये एक अच्छा ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं हमारे धीरेन्द्र जी से ये पूछना चाहूँगा कि अपने लाइफ के कुछ विशेष अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और जैसे कि आपने कहा कि नीड ऑफ द फैमिली के लिए आपने पुलिस में बरती जी। <laughs> बरती हो गए क्योंकि आपके बिजनेस वाली जो बातें थी वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें देखने के बाद धराशाही हो रही है और अभी बिजनेस करना भी बड़ा मुश्किल है रमेश भाई अब तो बहुत मुश्किल होना भी तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक बार आप सवारी कर लिए तो फिर रोक के दूसरी सवारी कहाँ से करोगे? तो ये बात तो है ही है तो इसके साथ से फिर आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाए की आपका जो करियर था वो बिजनेस में था जी मना आपका बनने का लेकिन फिर आप पुलिस बन गए तो फिर आपको कैसे एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं हाँ हाँ ये ये चीज़ आपने बहुत आ, अच्छी तरह से बताई इस ये सवाल भी आपका ये बहुत ज़रूरी था मैं चाह रहा था कि आप मुझसे ये पूछें दरअसल क्या है रमेश भाई कि ये पुलिस का पूरा काम सोचते सोचते हुँ, हम चूंकि पुलिस फैमिली से थे तो मुझको सिक्सटी परसेंट पार्ट समझिए कि मेरे ब्लड में है हाँ तो उस चीज़ को जब भी वहाँ होता था तो हमको हमको काम करते समय पता नहीं चलता था ये कैसे हो गया हमको सोचना नहीं पड़ता था फिर अब जब बड़े हुए समझदार हुए तो समझ में आया कि मेरे जीन्स में मेरा बॉडी में पहले से वो चीज़ है पुलिस फैमिली का कि पुलिस के सारे एक्टिविटी को मैं पहले से ही जान पा रहा जान था।, था और मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही लेकिन उसके जो शेड्यूल हैं वो जो थोड़ा बहुत आपका सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते तो अब चूँकि जॉब करना है और जॉब के साथ आपको फैमिली अपना पर्सनल लाइफ ही चलाना है तो यही सब कुछ चल रहा था और लगभग आज से तीन साल पहले मुझे ऐसा कुछ लग रहा था मन में कुछ कुछ आ, हमारे फील्ड में क्या है नेगेटिविटी वाला पार्ट ज़्यादा रहता है क्या हो क्रिमिनल अगर हम किसी को क्रिमिनल इंटेरोगेसन में है या किसी पूछताछ में तो अब हम उसको प्यार से नहीं बोल सकते रमेश भाई प्लीज़ बता दो आपने चोरी किया कि नहीं किया ऐसा मतलब एक बार प्लीज़ रमेश भाई आपने बताओ ना वो वहाँ पर उसको मारा पीटा था वो वाला है ना ऐसे करके बोल सकते तो ये ये It's, it's a, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलत बात है इट्स ए पार्ट ऑफ जॉब कि हमको उसको सख्त होकर बहुत आ, कड़ाई से उससे पूछताछ करनी है जिससे वो सारी चीज़ें सही बताए और कई बार ये होता है उस क्राइम के उस व्यक्ति के बताने पे आ, कुछ और भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं तो उस टेक्निक से पूछना होता है जिस तरीके से वो पूरा नेगेटिव टेक्निक है तो अब अब उस तरीके से पूछते पूछते कहीं ना कहीं उसका असर जो कहते हैं जैसे माहौल में आप रहते हो वैसे हो जाता है तो ज़्यादातर इस तरीके से हमारा हमारे पुलिस भाई जो हैं वो इस तरीके से फ्रस्ट्रेड रहते हैं और उस माहौल को वो बचा नहीं पाते हैं तो वो उनके फैमिली में और उनके पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है तो मैं भी उससे अछूता नहीं था नहीं। मेरे पास भी बहुत नेगेटिविटी था और उस नेगेटिविटी के साथ मेरा लाइफ बहुत आगे नहीं बढ़ रहा था बहुत रुक सक गया था तो मैं जैसा कि बता रहा था पिछले दो तीन सालों से कुछ कुछ माहौल पॉजिटिव होने लगा और कुछ ऐसा होने लगा कि मुझको कुछ ऐसी पोस्टिंग्स मिली जहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो पॉजिटिव फीलिंग आने की वजह से थोड़ा होता ना एक कोई चीज़ इनिशिएट हो जाए तो जब इनिशिएट होती है तो उसके बाद हम हम उसको कुछ आगे सर्च कर पाते हैं। तो एक शुरुआत चाहिए थी स्टार्ट चाहिए था स्टार्टअप स्टार्टअप जब स्टार्टअप हुआ उस पॉजिटिविटी से मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई लेकिन पता नहीं को मन अच्छा होने लगा और फैमिली में भी अच्छा अच्छा माहौल रहने लगा और उसके बाद फिर हमने चीज़ों को देखना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिन्हें हम इस पॉजिटिविटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं मेरा सवाल था पहले तो ये था कि मैं तो नेगेटिव फील्ड में हूँ मुझको ऐसा ही रहना लेकिन जब पॉजिटिव होना शुरू हुआ तो फिर मेरा सवाल था कि अब इस नेगेटिव फील्ड में जॉब करते हुए भी मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ तो इस तरीके से शुरुआत हुई तो मुझे मेरी एक फ्रेंड हैं वो बहुत बचपन के दोस्त हैं तो बचपन के दोस्तों से हम लोग वैसे हंसी मजाक से बात करते हैं तो उनको भी ऐसी हंसी काफ़ी दिनों बाद मिले तो ऐसी हंसी मजाक से बात करना शुरू किया लेकिन उनके स्वभाव में बहुत शांत और बहुत अच्छा मुझे प्रभाव हुआ प्रभावशील लगा तो मैं ऐसे ही पूछा उनसे मन से कि आप कैसे आप क्या कर रहे हैं आजकल तो उन्होंने बोला बिज़नेस मैंने कहा नहीं बिज़नेस तो कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ कुछ मेडिटेशन कुछ ऐसी कुछ शांति की कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई पॉजिटिव की तो चूँकि चेंजेस मुझे नज़र आए तो इसलिए उस तरीके से हमारा रुझान रहा जब वो बता के गए तो पूरा टाइम मन में चलता रहा कि और पूछना है और पूछना है और जानना है उनके बारे में तो जब उनके बारे में जानने को हुआ तो तो उन्होंने आ, ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो मेडिटेशन कराते हैं इस बारे में उन्होंने बताया चूंकि बहुत बड़ा नाम है मैंने कहीं जगह देखा हुआ है उनके कई प्रोग्राम्स हैं इंटरनेट पर सर्च किया काफ़ी है ना उनका वन फोटी कंट्रीज़ में उनको सक्सेसफुली लोग सुनते हैं उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं तो अब पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमको मुझे कुछ शुरू करना था तो मैंने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया मैं उसको बोला कि वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन होता है कुछ अपॉइंटमेंट होता है तो प्लीज़ मेरा करा दीजिए और एक बार जाके देखते हैं कैसा रहेगा और देखिए क्या हो रहा है कि पॉजिटिव होने के लिए जब पॉजिटिव हुए तो कुछ कुछ रास्ते भी निकलने लगे क्योंकि होता है कि हमारा शुरू का डायरेक्शन ये था पहले कि हम तो ऐसा काम ही कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव हो ही नहीं, ही नहीं सकते तो किसने रोक रखा था अपने। मैंने अपने आप को रोक रखा था जब हमने कहीं से कुछ शुरुआत हो गई लेकिन फिर हमने जब अपने आप को खोला तो समझ में आया कि रास्ते हैं तो इस तरीके से फिर पुलिस में हमको जब मेरे को जब उसने अपॉइंटमेंट सेट किया मैंने फिर कुछ चीज़ों को समझा बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और रियलिटी में ये समझ में आया कि जो मेडिटेशन है इसकी अपनी एक पावर है hmm. आपको जो जो सारी चीज़ें भटकती हैं उन चीज़ों को समझने के लिए दैट इज़ द वे दैट इज़ द ग्रेट वे टू अचीव योर योर एनी काइंड ऑफ लाइफ है ना आपके जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको आप कैसे कर सकते हैं तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव वाला पार्ट अच्छा लगा और, और इससे मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदली धीरेन्द्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने अंदर से ही उन चीज़ों को अगर शुरू कर दें तो नेचुरली थोड़ी समय के बाद जो है वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं right. और ओपन होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं खुले दिमाग से आप सब चीज़ों को स्वीकार कर लें अच्छी बुरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें right. फिर उसके ऊपर आप अगर काम करते हैं तो नेचुरली आप सकारात्मक बन जाते right. हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये सृष्टि बनी है सकारात्मक रूप से सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ है लेकिन हमारा जीवन शैली में दिक्कतें आ रही है हाँ। और अपने आप को हम लोग उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ी नहीं पा रहे इसलिए सारी चीजें दिक्कत है और, और होता ही कि हमने उसको ऊपर अपने खुद चढ़ाया हुआ च़ड़ाया है हुआ तो वो है नहीं है, है भी नहीं वो <laughs> धीरेन्द्र जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव उनको मिला होगा आंसर और मैं चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी फील्ड में चाहे पुलिस में चाहे फिर एडमिन में या फिर किसी भी तरह का आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं कहीं भी आप जाना चाहते हैं लेकिन आपके लिए बहुत आसान है पहले उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और क्या बनना चाहते हैं ये अगर आपने तय किया है तो ये पहले से आप अपने माता पिता को अपने दोस्तों को ज़रूर बता के रखिए क्योंकि क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिकल में हम उस फील्ड के लिए तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ फिर सपोर्टिव कोई होता नहीं तो मुश्किल होता है अगर वहाँ आपको right. सपोर्टिव जब आपका टाइम आता है कि आप चलिए इसी रास्ते पर hmm. जाना है वहाँ आपको दो चार लोग मिले हाँ आओ, आओ आपका स्वागत जी. है करने वाले होते hmm, तो बड़ा अच्छा लगता है ah. अगर वहाँ कोई भी नहीं रहे तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपका फ्रेम जो है चेंज हो सकता है बदलाव हो सकता है और बदलाव होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी हमको अपना लाइफ तो रेजअप करना है आगे बढ़ना है लेकिन वहाँ फिर आपको जो है है है पूरी क्षमता को को को वापस एक दूसरी डायरेक्शन में डालना पड़ता और और और जी मैं कहना हकीकत से और सपने को, को, दोनों तो को को अंतर, अंतर रखना अंतर हो जाता है। है ना हम सपने के साथ अगर जाते हैं तो हकीकत बदलता है तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो हम हकीकत को अगर समझ के जा रहे हैं तो इट विल पॉसिबल की वो जो है सक्सेसफुल धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफ़ी अच्छी बातें आपने अनुभव के हमारे साथ शेयर किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत यू आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन ये सुन रहे थे कार्यक्रम अगले एपिसोड में कुछ नई बातें नए फील्ड के बारे में आपको बताएंगे तब तक दीजिए हमें इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो